शौ शाशतमेयमन घम निर्वाणश्रदम kapisham दयं तो परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणार विन्दो में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य स्वामी श्री शांतात्मा नंदी महाराज समादरणी झुंझुनवाला जी बत्रा जी अशोक पाल जी कनोडिया जी उपस्थित भगवत कथा अनुरागी सज्जनों हम सभी लोग पुनः श्री राम कृष्ण मिशन के पावन प्रांगण में भगवत की चर्चा नव योगेश्वरों के माध्यम से करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं प्रथम प्रश्न था भगवान की हमेशा अनुभूति कैसे हो उसका जवाब विगत दो दिनों में कवि नाम के योगेश्वर ने दिया विदेहराज निमी समझ जाते हैं कि उसका प्रारंभ कहां से होता है और उसका समापन कहां होता है प्रारंभ होता है वाणी से समर्पण प्रारंभ से नहीं होता है समर्पण प्रारंभ वाणी से होता है क्या बताया गया था कोई भी काम करने के बाद श्री कृष्णार्पणम अस्तु ये वाणी से होता है और ये समर्पण कहें नाम जप कहे गोस्वामी जी महाराज ने नाम जप के लिए लिख दिया नाम जी जीह जप जागही जोगी गोस्वामी ने नहीं लिखा कि मन से जपने के बाद व्यक्ति जागृत होता है प्रारंभ तो जीभ से जपना ही होता है मन प्रारंभ में नहीं लगता है सिद्ध पुरुषों के बाद छोड़ दें जितने साधक हैं प्रारंभ में जप जीभ से होता है हाथ से माला चलती है मन तो कहीं और ही घूमता है और धीरे धीरे फिर भगवान कृपा करके मन को लाते हैं क्यों मन भगवान का स्वरूप है ना <coughs> विभूति युग में भगवान ने क्या कहा इंद्रियाम मनश्चास इंद्रियों में भगवान क्या है मन मन भगवान का रूप है और अगर सृष्टि के माध्यम से देखें तो मन का जन्म सत्वगुण से हुआ है दो दो पॉजिटिव पॉइंट है मन के लिए इंद्रियों में मन भगवान का स्वरूप है और सृष्टि में मन का जो प्राकट्य हुआ है सात्विक अहंकार से हुआ है माने मन जन्मजात सत्वगुणी है वो हमारे गड़बड़ करने के कारण कभी रजोगुणी कभी तमोगुणी हो जाता है तो इसलिए प्रारंभ कहाँ से करना वाणी से और अनुभूति क्या समापन कहाँ होता है हाँ, जहां मन बुद्धि और कर्म तीनों एक हो जाए प्रारंभ होता है भगवान कहा है मालूम नहीं बाणी से समर्पण कर दिया और समापन होता है जब प्रत्येक व्यक्ति के रूप में भगवान का दर्शन होने लग जाए और भगवान की प्रसन्नता के लिए जीवन चलने लग जाए भगवान का दर्शन हमेशा श्री कृष्ण या श्री राम के रूप में होगा ऐसी भावना आ, ऐसी मान्यता मत रखना भगवान का दर्शन ये जो मूर्ति पूजा का सिद्धांत है हमारे यहाँ इसका भी वही इसका भी वही प्रकार है मूर्ति पूजा का प्रारंभ मूर्ति पूजा से है लेकिन मूर्ति पूजा का समापन या मूर्ति पूजा की सफलता मूर्ति पूजा में नहीं मूर्ति पूजा करते करते जैसे एक विग्रह में हमने भगवान का अनुभव किया उसी प्रकार से इन सारे विग्रहों में भगवान का अनुभव होने लग जाए वो मूर्ति पूजा की सफलता है हाँ वो पूर्णता है पूर्णता ये नहीं है कि जीवन भर खाली वहीं पूजा करते रहे और लोगों से झगड़ा करते रहे लोगों का हक छीनते रहे लोगों को दुखी करते रहे ये मूर्ति पूजा का फल नहीं तो भगवान की अनुभूति जिसको हमेशा हुई ठीक है श्री राम के रूप में दर्शन दिए श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए लेकिन हमेशा जो दर्शन होंगे वो उस रूप में नहीं होंगे उनके अनेक इन रूपों में होंगे हमारे गुरु जी पूज्य स्वामी अखण्डानंद जी महाराज कहते हैं एक मेटल की मूर्ति या मार्बल की मूर्ति में पंडित लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम उनको भगवान मान के पूजा करते हैं वो मूर्ति एक व्यक्ति ने बनाई है और वैदिक ब्राह्मणों ने प्राण प्रतिष्ठा की है और इन मूर्तियों को किसने बनाया भगवान ने और इनमें प्राण प्रतिष्ठा वैदिक ब्राह्मणों ने किया भगवान स्वयं प्रवेश किए स्वयं भगवान स्वयं प्रवेश करके इन मूर्तियों में बैठे हैं विग्रह की रचना भी स्वयं की और चिल्ला चिल्ला के भगवत गीता में भागवत में रामचरितमानस में स्वयं कहते हैं मैं सर्वभूत प्राणियों के अंदर अंतरात्मा के रूप में विद्यमान हुए भगवान कहते हैं ना अहम ही सर्वभूता नाम हृदय में निवास करता हूं अर्जुन को कहते ईश्वर सर्वभूता नाम अर्जुन तिष्ठति वहां कहते कितनी जगह जगह कहते कितनी जगह भगवत गीता में कहा भागवत में कहा तो अगर भगवान की बात सच है और सच मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं इनके अंदर सबके अंदर बैठा हुआ हूं तो उनकी बात सच है कि नहीं सच है हमको नहीं दिखाई देता तो ये भगवान की गलती है कि हमारी आंख की गलती है आंख की गलती है किसी को मोतियाबिंद बिंद आंख में हो जाए और उसको एक व्यक्ति का दो व्यक्ति दिखाई देने लग जाए तीन व्यक्ति दिखाई देने लग जाए तो व्यक्ति तो एक ही है गलती उसके आंख के पर्दे की है मोतिया हो गया तो इसलिए गलती जो है तो इन रूपों में जब ईश्वर का दर्शन होने लग जाए जो रोटी राम बाबा सुनाते थे बोले एक सेठ को भगवान ने स्वप्न दिया भक्त था भगवान का पूजा करता था भोग लगाता था बोले कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा भिक्षा लेने के लिए भोजन करने के लिए प्रसाद लेने के लिए सेठ बड़ा प्रसन्न बड़ा प्रसन्न ओ सवेरे से गलियों में सुगंधित जल छिड़काव किया लगाया फूलों से सजाया घर को सजाया ठंडी का समय था प्रातःकाल एक भिखारी आ गया फटे पुराने कपड़े पहने कांपता हुआ सेठ जी ठंडी लग रही है एक कंबल दे दीजिए मुनिम को कहा जल्दी कंबल देके इसको हटाओ भगवान आने वाले कहाँ से आ गया बीच में एक कंबल देके भगाया। दोपहर में एक भूखा गया सेठ जी दो रोटी दे दीजिए तो भूख से प्राण जा रहा है सेठ जी वैसे थोड़ा तनाव में थे क्योंकि भगवान नहीं आए थे स्वप्न में बोले थे मैं आऊंगा नहीं आए बोले उसको जल्दी प्रसाद दो दो रोटी का और जल्दी भगाओ पता नहीं भगवान कभी आ जाए कभी भी आ सकते शाम हो गई भगवान नहीं आए शाम को एक रोगी आया उन्होंने कहा कि सेठ जी इलाज के लिए पैसा नहीं है कुछ सहयोग कर दीजिए किसी तरह 150 पचास रुपया देकर उसको भी भगाया भगवान तो नहीं आए सेठ भी आखिर भक्त तो था भगवान का लेकिन भगवान उसको कुछ अनुभव कराना चाहते थे सेठ ने भी भोजन नहीं किया व्याकुलता में महाराज धीरे धीरे उसको नींद आ गई भोजन किया नहीं स्वप्न में फिर भगवान आए सेठ ने कहा प्रभु मैंने आपके आगमन की दिन भर प्रतीक्षा की तैयारी की मेरा अत्यंत उल्लास था आपके आगमन के लिए लेकिन आप नहीं आए कल आपने कहा था मैं आऊंगा भगवान ने कहा सेठ मैंने कहा था मैं आऊंगा लेकिन मैं राम बन के आऊंगा कृष्ण बन के आऊंगा शिव बन के आऊंगा ये मैंने नहीं कहा था मैं सवेरे से तेरे दरवाजे तीन बार आया प्रातःकाल एक गरीब बन के आया दोपहर को भूखा बन के आया शाम को रोगी बन के आया तीनों बार तूने मेरे को किसी तरह भगा दिया मैं क्या करूं सेठ मैं आया तो था तेरे बार तीन बार आया था तो मूर्ति पूजा का फल है मूर्ति की पूजा में जैसे वहां पर भगवान का दर्शन होता है ऐसे यहाँ पे भगवान का दर्शन होने लग जाए तो हमेशा अनुभूति कैसे हो यह प्रथम प्रश्न था और उन्होंने बताया प्रारंभ होगा वाणी से हमें साथ ध्यान रखना कोई भी साधना हमारे पूज रोटी राम बाबा तो कहते थे साधना में पहले नकल होती है नकल हा? नकल को ऐसा अच्छा नहीं माना जाता लेकर भगवान नकल को अच्छा मान लेते नकल माने वो माला जप रहा है तो हम भी जपेंगे वो ध्यान लगा रहा तो हम भी लगाएंगे हम लोग जब छोटे थे बाबा कभी कभी बैठाते थे सब लोग ध्यान लगा के बैठो आधा घंटा अब कई लोग बैठते थे अब जब नहीं बैठा जाता था थोड़ी आंख खोल के देख लेते थे <laughs> वो बैठा है कि नहीं बैठा है वो आंख बंद की है नकल अब गुरु जी का आदेश है तो बैठना है तो नकल होती है बोले फिर भगवान जब जानते हैं कि ये नकल भी ईमानदारी से कर रहा है तो नकल को असल बना देते हैं और साधना को सफल कर देते हैं नकल को ही असल बनाते है नकल ही होती है तो अभिप्राय महाराज निमी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने दूसरा प्रश्न कर दिया नव योगेश्वरों से दूसरा प्रश्न क्या करते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न अथ भागवतम ब्रूत यद धर्म या दृशो नृण यथ चलत यद ब्रूते यिंगई भगवत प्रिया भगवत्यात्मनि एष भगवद्भा भगवत ईश्वरे तदीन बालिसे प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा योती करोति मध्यम अरचाया मे वे पूजाम यह श्रद्ध ये हे न तद भक्त सुचान्य सुक्त प्राकृत स्मृत बड़ा सुंदर प्रश्न किया विदेहराज निमी महाराज आपने बता तो दिया कि ऐसी साधना करने के बाद ऐसे भक्त को भगवान का हमेशा अनुभव होता है मेरे को अभी अनुभव तो नहीं हो रहा ईमानदार है महाराज निमी लेकिन जिन भक्तों को ऐसा अनुभव होता है कि भगवान सर्वत्र है उन भक्तों के लक्षण क्या होते हैं बड़ा सुंदर प्रश्न है आजकल हमारे आपके लिए भी सहयोगी है हा? कोई भी महात्मा कह सकता हमको भगवान का दर्शन हुआ है कोई थर्मामीटर तो है नहीं यहां पर बता दिया उन भक्तों के लक्षण क्या है जिनको भगवान के दर्शन होते हैं भगवान की अनुभूति होती है आ, क्या क्या पूछा चरति उनका आचरण कैसा होता है माने जीवन उनकी रहनी यद ब्रुते वो लोगों से वार्तालाप कैसे करते हैं किस विषय पे करते हैं यद धर्म उनका मुख्य जीवन का उद्देश्य क्या होता है या दृश्य लोगों को कैसे लगते हैं यही लिंगई ही उनके बाहरी वेशभूषा की पहचान क्या होती है पांच चीजें पूछा जिनको भगवान का अनुभव हो रहा है भगवान के दर्शन हो रहे हैं ऐसे भक्त या संत की पहचान क्या है उनका आचरण क्या है क्यों आप लोगों के मन में भी जिज्ञासा तो होती होगी कई लोग कहते भी हैं महाराज आजकल अच्छे महात्मा मिलते हैं नहीं है और अच्छे महात्मा से ही कई बार पूछ लेते हैं। <laughs> अच्छे अच्छे महात्मा से पूछ लेते महाराज के आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते पूज्य शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले हमारे गुरु जी सुनाते थे उन्हीं से एक बार एक भक्त ने पूछ लिया महाराज आजकल अच्छे महात्मा नहीं मिलते क्या करें स्वर्णानंद जी महाराज ने कहा कि आपके बच्चे ही महात्मा बनते हैं और आप जैसे बच्चे भेजोगे महात्मा बनने के लिए कैसा बच्चा आप एलाउ करते हो जो ना प्रोफेसर बन सकता है ना इंजीनियर बन सकता है न डॉक्टर बन सकता है जो घर के किसी काम लायक नहीं होता शायद उसको हृदय कड़ा करके कह दो कि बाबा जी इसको बाबा जी बना दो वो बाबा जी बनेगा वो बाबा जी बनेगा तो वही तो गुरु बनेगा ना बाद में तुम्हारा तो स्वर्णानंद महाराज ने कहा कि भाई तुम जैसे बच्चे भेजोगे वैसे महात्मा मिलेंगे क्या करोगे फिर और बाद में बड़े विनोद में बोले अब अच्छे महात्मा नहीं मिल रहे हैं तो करोगे क्या हमारे जैसे बेवकूफों से ही काम चला लो <laughs> हमारे जैसे बेवकूफों से काम चला लो और क्या करोगे तो यहां पर और ऐसा है देखो मैंने एक बार पूज रोटी राम बाबा से पूछा महाराज ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का अगर जीवन पूरा हो गया और दूसरा कोई स्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष नहीं हुआ तो साधक को मार्गदर्शन कौन करेगा बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया बाबा ने कहा कि यद्यपि यह सनातन परंपरा है और भारतवर्ष में कभी भी श्रोतरीय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष का अभाव होता नहीं भारतवर्ष में भले वो समाज में रहे कि हिमालय में रहे वो एक अलग बात है अभाव कभी नहीं होता है और बोले एक प्रतिशत अगर मान लें कि अभाव हो भी जाए तो भगवान अपने यहां जो स्पेशल फोर्स रहती है ना जिसको हम लोग कारक पुरुष बोलते कारक पुरुष के रूप में जो महापुरुष भगवान के पास रहते हैं अगर यहां धरा धाम पे कोई स्रोत्रीय ब्रह्मिष्ट नहीं रहेगा तो भगवान उन कारक पुरुषों को अवतार लेके भेज देते हैं कि जगत का कल्याण जा करके तुम करो जो जन्मजात सिद्ध होते जैसे पूज रामकृष्ण परमहंस महाराज पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज पूज उड़िया बाबा जी महाराज पूज रोटी राम बाबाजी महाराज ये कोई आ, साधना के द्वारा सिद्ध हुए ऐसा नहीं जन्मजात जिनके सिद्धि थी और तो लोक रक्षा के लिए उन्होंने ऐसा किया तो तो अभाव कभी नहीं होता कम ज्यादा हो सकते एक समय था कि जगह जगह सिद्ध महात्मा होते थे आज के समय में जगह जगह कथाकार आपको दिखाई देंगे हर चीज का समय होता पहले वेदांत सम्मेलन बहुत होते थे बाद में रामायण सम्मेलन बहुत होने लग गए अब भागवत की कथाएं बहुत हो रही तो हर चीज का समय है समय परिवर्तनशील है लेकिन महापुरुष हमेशा होते कैसे पता लगे कि महापुरुष है श्रोत हाँ। ब्रह्मनिष्ठ है भगवान का अनुभव करने वाला है कैसे पता लगे पहले श्लोक में ही बता दिया सर्व सर्वभूत यह पश्यत भगवत भाव आत्मन भूता एस भागवत ज्ञानी पुरुष कौन है श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ पुरुष कौन है सर यह सर्वभूतेशु आत्मन भगवत भाव पश्येत आत्म रूप में जो परमात्मा बैठा है उसी को जो सभी भूत प्राणियों के अंदर अनुभव करता है आत्म रूप में परमात्मा ध्यान से सुनना सब जगह भगवान का अनुभव करना और अपने में नहीं अनुभव करना वो तो भक्त की परंपरा है ज्ञानी भक्त की नहीं खाली भक्त की भक्त सब जगह अपने ठाकुर जी का अनुभव करता है लेकिन अपने को भक्त मानता है लेकिन ज्ञानी भक्त सर्वत्र अपने ठाकुर का अनुभव करता है और अपने अंदर भी उसी रूप में ठाकुर का अनुभव करता है आत्मन अपने अंदर जो बैठे हुए परमात्मा परमात्म आत्मन भगवत भावम सर्वभूत यह पश्चेत हृदय में बैठे हुए जो परमात्मा है उनको जो सर्वत्र अनुभव करता है हमारे गुरु जी इसको ऐसे कहते थे मान लीजिए भक्त लोग प्राय इस बात को जल्दी नहीं मानते क्योंकि उनको भक्त और भगवान की दूरी बना के रखने में आनंद आता है भक्ति करने में महाराज जी ऐसे समझाते थे कि जैसे तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी सी राम मैं सब जग जानी कर प्रणाम जोरे जुग पानी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं दुनिया में जितने माताएं हैं पुरुष हैं सबको मैं सीता राम जी का रूप मान के प्रणाम करता हूं मान के नहीं जान के अनुभव करके हमारे गुरु जी कहते थे कि यही चौपाई जब हनुमान जी बोलेंगे तब क्या होगा तुलसीदास जी बोलेंगे तब हनुमान जी राम जी के रूप में हो जाएंगे सीए राम मैं हनुमान जी क्या सारे सज्जन दुष्ट जितने भी लोग हैं वो तो बाह्य लीला में सज्जन और दुष्ट है ना तत्व तो दृष्टि से सब भगवान का रूप है तुलसीदास जी जब बोलेंगे तो हनुमान जी राम जी के रूप हो जाएंगे और अगर हनुमान जी जब ये चौपाई बोलेंगे सीए राम सब जग जानी तब तुलसीदास जी क्या होंगे वो राम जी हो जाएंगे हा? तो वो कहाँ बचेंगे ये भक्त्यर्थम द्वैत कल्पितम वो ठीक है भक्ति के लिए द्वैत को बना के रखना आनंद के लिए रखना वो एक अलग बात है लेकिन जहां विचार की दृष्टि से विचार किया जाएगा तत्व तो दृष्टि से विचार किया जाएगा जिस परमात्मा को हम व्यापक मानते हैं अगर उस परमात्मा को हम अपने से अलग मानेंगे तो व्यापक होगा कि नहीं होगा नहीं होगा अगर हम अलग है और परमात्मा अलग है तो व्यापक कैसे है? वो सर्वत्र कैसे है वो सर्वज्ञ कैसे है वो एक कैसे अद्वितीय कैसे मान लीजिए सब रूपों में हमने परमात्मा को मान लिया केवल अपने को अलग कर लिया तो परमात्मा एक हो गया कि दो हो गए दो हो गए क्योंकि चैतन्य तो यहां भी है ना और जो चित शक्ति है आ, सत है चित है आनंद है जिसको हम सचिदानंद मानते हैं वही परमात्मा ही तो एक शक्ति के रूप में विद्यमान है एक बात और दूसरी बात तत्व से हम लोग प्रायः वेदांत ग्रंथों में कहते हैं कि पर ब्रह्म परमात्मा कहें ब्रह्म कहें वो संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है बहुत प्रसिद्ध सेंटेंस है अभिन्न निमित्तोपादान कारण यहां पर निमित्त कारण क्या है और उपादान कारण क्या है उपादान कारण का अर्थ होता है मेटीरियल और निमित्त कारण का अर्थ होता है बनाने वाला कलाकार आर्टिस्ट जैसे ज्वेलरी है सोने की ज्वेलरी है तो ज्वेलरी का उपादान कारण है सोना गोल्ड और सोने को जो बनाने वाला आर्टिस्ट है कलाकार है ज्वेलर्स है वो है निमित्त कारण और हम परमात्मा को क्या बोलते हैं सारी दुनिया का अभिन्न निमित्त निमित्तोपादान कारण अभिन्न निमित्त अभिन्न माने निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है मतलब क्या हुआ और सरलता से उसको सोचे बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी क्योंकि उपादान कारण माने बनने वाला निमित्त कारण माने बनाने वाला तो निमित्त उपादान कारण हम रोज बोलते हैं रोज बोलते हैं प्रवचन करते हैं पढ़ लेते हैं पढ़ा देते लेकिन कभी गंभीरता से विचार किया अभिन्न निमित्तोपादान कारण का सबसे सरल हिंदी शब्द है बनने वाला भी वही है और बनाने वाला भी वही है मैटीरियल भी वही है और कलाकार भी वही है तो जब मैटीरियल ही परमात्मा है ये जितना दृश्य प्रपंच दिखाई दे रहा है इसका मैटीरियल कौन है परमात्मा तो जिस रूप में ये दृश्य प्रपंच दिखाई रहा है व्यक्ति के रूप में या चेयर के रूप में ह जड़ चेतन किसी भी रूप में खाली व्यक्ति के रूप में नहीं पंचभूत से चेयर भी बनी है पंचभूत से शरीर बना है केवल चेयर में सूक्ष्म शरीर नहीं है फर्क इतना है ये हमारे आपके शरीर में सूक्ष्म शरीर है जिसके साथ चेदाभास जुड़ा हुआ है और चेदाभास जुड़ने से इंद्रियां जुड़ी हुई हैं और उससे थोड़ा एक्टिविटी दिखाई देती है चेयर में वो सूक्ष्म शरीर नहीं है खाली स्थूल शरीर पंचभूत चेयर में भी है पंचभूत स्थूल शरीर में भी तो पंचभूत दोनों जगह है और ये पंचभूत बना कौन है पंचभूत कौन बना परमात्मा पंचभूत भी तो परमात्मा ही बना है ना अगर आप सृष्टि प्रक्रिया को देखें हमारे गुरुजी पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे परमात्मा का सर्वत्र अगर अनुभव करना है तो सृष्टि और प्रलय का थोड़ा चिंतन करो सृष्टि प्रक्रिया में प्राय कहा जाता है भागवत के अनुसार उपनिषदों के अनुसार के परमात्मा प्रारंभ में अद्वितीय है अकेला है अकेले उसको अच्छा नहीं लगा सा एकाकी नारमत सो अकायत एको हम बहुष्याम अकेले अच्छा नहीं लगा तो परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, जाऊक किया एक से अनेक हो जाऊं, को बोलते हैं अध्यारोप कल्पना, अध्यारोप क्यों मूल में ही विरोधाभास है एक तरफ हम कहते हैं परमात्मा आप काम है पूर्ण काम है और एक तरफ दुनिया की सिद्धि के लिए संसार की सिद्धि के लिए हम कहते हैं सामत उसको अकेले अच्छा नहीं लगा जो आप महापुरुष भी होता है सिद्ध पुरुष भी होता है वो महाराज वर्षों वर्षों अकेला रहता है वर्षों वर्षों अकेला रहता है उसको किसी दुनिया वाले की जरूरत नहीं होती तो एक सिद्ध पुरुष जब अकेला रह सकता है उसको कभी यह नहीं लगता कि मेरे को अकेला अच्छा नहीं लग रहा है तो परमात्मा को अकेला अच्छा नहीं लगा ये बात सच है या अध्यारोप है ये अध्यारोप है ये कल्पना है दुनिया की सिद्धि के लिए लेकिन ठीक है दुनिया दिखाई दे रही है तो इसकी संगति लगाना है सहायिका की न रमत अकेले उसको अच्छा नहीं लगा सो अकामयत उसने कल्पना की संकल्प किया कल्पना है उसकी माया माया संकल्प हाँ, है उसकी माया शक्ति माया शक्ति को स्वीकार किया सो अकामयत एको हम बहुश्याम में एक से अनेक हो जाऊं। फिर उसने माया शक्ति के द्वारा प्रकृति में क्षोभ किया प्रकृति प्रकृति की रचना की माया शक्ति के दो रूप हैं विद्या और अविद्या अविद्या है प्रकृति विद्या है उनके योग माया कहें और विद्या शक्ति को ही अगर और गंभीरता से विचार करें तो विद्या को ही भगवती जानकी जी कहा गया विद्या को ही भगवती राधा रानी कहा गया विद्या को ही भगवती पार्वती कहा गया वो भगवान की विद्या शक्ति है, और जो जीव को बंधन में डालती है ये भगवान की अविद्या शक्ति है। तो विद्या शक्ति के द्वारा प्रकृति में क्षोभ किया सत्व रज तम की जो साम्य अवस्था है प्रकृति उसमें जैसे क्षोभ किया हलचल हुई उससे सर्वप्रथम महत का प्राकट्य हुआ महत माने समष्टि बुद्धि समि बुद्धि माने ब्रह्मा समष्टि बुद्धि का अर्थ होता है ब्रह्मा, भगवान के संकल्प से प्रकृति हखना ध्यान, ध्यान से सुनना प्रकृति हुई कहा से माया से और माया का अर्थ होता है जादू सीधा अर्थ होता है माया के बड़े बड़े अर्थ सार्थ में है लेकिन सीधा अर्थ माया का समझ लीजिए जादू ये प्रकृति कहां से बनी भगवान के जादू से और उस प्रकृति के बाद किसका जन्म हुआ ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी के बाद किसका जन्म हुआ रुद्र भगवान का सात्विक राजस तामस अहंकार अहं तत्व का जन्म हुआ फिर महाराज तामस अहंकार से आकाश आकाश से वायु वायु से वाय। वाय। अग्नि अग्नि से जल जल से पृथ्वी पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध राजस अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रियां पांच कर्मेंद्रिया बुद्धि और प्राण और सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन इनका जन्म हुआ एक ब्रह्मांड गोल बन गया ब्रह्मांड गोल में परमात्मा प्रवेश कर गए प्रवेश करने के बाद ब्रह्मांड गोल को विस्फोट कर दिया और एक विराट पुरुष का जन्म हुआ जिसको हम विराट भगवान बोलते हैं जिसके लिए मंत्र लिखा है सहस्र शीरखा पुरुख सहस्राक्ष सहस्रपात हजारों जिनके आंखें हजारों जिन पैर हजारों जिनके हाथ है विराट पुरुष प्रकट हुए उनकी नाभि से कमल हुआ फिर ब्रह्मा जी का सगुण साकार रूप प्रकट हुआ पहले निर्गुण निराकार था समि बुद्धि के रूप में सगुण साकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के बाद फिर सृष्टि का काम चला और मूल में क्या है सबके मूल में क्या है माया हा? माया सबके मूल में माया है बुरा मत मानिएगा माने ब्रह्मा इत्यादि का भी जो प्राकट हुआ माया के बाद हुआ अर्थात मेटीरियल कहाँ है भगवान का संकल्प और भगवान की शक्ति वही मेटीरियल तो वही परमात्मा ही सब कुछ बना है आ, ये सब कुछ बना है और इसलिए महापुरुषों ने दिखा दिया है आप कहेंगे हमको तो नहीं दिखाई दिया अगर ये दिखाई देने लग जाए तो व्यक्ति ये दुनिया के झंझटों में लगेगा क्यों आ, वो तो फिर मस्त हो जाएगा महाराज जी कहते थे प्राय बोलते थे जब मस्ती में बोलते थे बोले हीरा पायो गांठ गठ, गठ बार बार वो क्यों खोले मन मस्त हुआ तब क्यों बोले हाँ। वो अवस्था जब आ जाती है फिर प्रवचन की आवश्यकता नहीं रहती है फिर व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं लगती है। क्यों किसको बोले किसको सुनावे हमारे गुरु जी कहते थे पहले हम सामने वाले को अज्ञानी माने उसके बाद उसको उपदेश दर करके ज्ञानी बनावे और फिर हम खुश हों के इतने लोगों को हमने ज्ञानी बना दिया अरे बोले जब सब परमात्मा का रूप है तो हम अज्ञानी माने ही क्यों सारे भगवान की लीला के हाँ सारे भगवान की लीला है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले इसलिए बड़े बड़े जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने प्रवचन बहुत कम दिया है बहुत कम दिया है और जब उस स्तर के जाने के लिए कमी रहती है तब प्रवचन होते आचार कोटि के महापुरुष अलग ध्यान रखिएगा कभी कंफ्यूजन नहीं हो जाए महापुरुषों में भी दो प्रकार होते हैं एक अवधूत कोटि एक आचारी कोटि अवधूत कोटि में जैसे ऋषभदेव जी हैं दत्तात्रेय जी हैं जड़ भरत है हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य स्वामी अखण्डानंद जी महाराज हैं पूज्य परमहंस महाराज हैं ये सब अवधूत कोटि के महापुरुष आचारी कोटि जैसे भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज रामानुजाचार्य जी महाराज वल्लभाचार्य जी महाराज निम्बारकाचार्य जी महाराज मध्वाचार्य जी महाराज ये आचार्य कोटि आचार्य कोटि समाज को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं वो कारक पुरुष अवधुत कोटि के जो महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि में समाज बिगड़ा हुआ होता ही नहीं भगवान का रूप होता है किसको संभाले किसको ठीक करे तो फिर वहीं पे आ जाए प्रसंग पे ये सारा संसार सृष्टि के दृष्टि से भी विचार करे तो विचार बौद्धिक दृष्टि से तो समझ में आ जाएगा क्यों ये कुर्सी भी पंचभूत से बनी है ये शरीर भी पंचभूत से बना है और ये पंचभूत भूत कहां से बने हैं परमात्मा के संकल्प से परमात्मा ही बनने वाला परमात्मा ही बनाने वाला तो माने चलते फिरते मनुष्य भी भगवान का रूप है और ये जड़ दिखाई देने वाला जो हाल है कुर्सी है ये जितना भी रास्ता है ये सब परमात्मा का रूप है आप कहेंगे महाराज आप तो बोले जा रहे कहे जा रहे अरे हमारे संतों ने करके दिखा दिया है प्रहलाद जी ने भगवान को कहां से प्रकट किया मनुष्य के अंदर से कि खंभे के अंदर से खंभे अगर वहां परमात्मा नहीं होते तो कैसे निकलते खंभे के अंदर से जड़ है ना खंभा पंचभूत है उसमें खाली अगर पंचभूत परमात्मा का रूप नहीं होता तो वहां से परमात्मा प्रकट कैसे होता प्रहलाद जी ने दिखा दिया जिसको हम जड़ बोलते हैं वो भी परमात्मा का विवर्त है परमात्मा का रूप है और बड़े बड़े संतों ने आ? नामदेव जी के विषय में आपने सुना होगा बाउली में पानी भरने गए थे वहां प्रेत रहता था प्रेत प्रेत जानते हैं आप लोग भूत प्रेत जानते मिला मिला है मिलना, मिलना हो तो हमको बताना <laughs> तो प्रेत रहता था वहां प्रेत योनी होती तमसी होनी है दुखी होनी है प्रेत रहता था अः प्रेत रहता था बाउली में जो भी पानी भरने जाता था उसको डरा देता था व्यक्ति जाते नहीं थे नामदेव जी को पता लगा वो बोले हम तो जाएंगे हो गए महाराज वहां भी प्रेत प्रकट हो गया ओ महाराज पंद्रह बीस फुट का लंबा पंद्रह बीस फुट का लंबा प्रेत नामदेव जी मुस्कराए क्योंकि जानते थे मटेरियल तो वही है। ये बने कुछ भी मटेरियल तो वही है परमात्मा ही बनने वाला परमात्मा ही बनाने वाला नामदेव जी मुस्कराए हाथ जोड़ के स्तुति करने लग और नाम क्या रखा भले बने हो लंबकनाथ लंबकनाथ हाँ जैसे गोरखनाथ ऐसे लंबकनाथ लंबकनाथ माने आज बहुत लंबा रूप धारण किया आपने भले बने हो लंबकनाथ देख प्रेत का रूप तुम्हें मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ हा? भले आप प्रेत बन के आओ तो भी मैं तुमसे डरने वाला नहीं हो क्योंकि आप तो मेरे बिठ्ठला है हा? नामदेव जी ने स्तुति की और प्रेत के रूप में बिठला भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा बिठल भगवान प्रकट हो गए वहां तो ये संतों ने प्रकट करके दिखा दिया खाली लिखा नहीं है संतों ने प्रकट करके दिखा दिया है कि जड़ चेतन में सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है वो जब तक नहीं दिखाई देता है हमारी आंख की कमजोरी है हंख में पर्दा पड़ गया है हृदय में कचड़ा लग गया है कीचड़ लग गया है छोटी छोटी बातों का कीचड़ छोटी छोटी बातों का कचड़ा आप देखे कितना उस व्यक्ति का हृदय आनंदित होगा जिसके हृदय में हर व्यक्ति के रूप में ठाकुर का दर्शन होता होगा हा? कितना आनंदित होगा कितना आनंद में रहता होगा और ये महाराज जी हमारे गुरुदेव के जीवन में हम लोगों ने देखा है हा? वो जोड़िया बाबाजी महाराज को महाराज जी सुनाते थे एक बार कोई गाली दे रहा था बाबा से कहा बाबा आपको गाली दे रहा है बोले बेटा गाली देने वाला भी मैं हूँ और गाली पाने वाला भी मैं ही हूं कोई चिंता की बात नहीं <laughs> देने वाला भी मैं पाने वाला भी कहना बहुत सरल है मंच से मैं बोल रहा हूँ बहुत ठीक है अभी मेरे को कोई गाली देने लग जाए तो ये प्रवचन भूल जाएगा कहना बहुत सरल है लेकिन उस ब्रह्म तत्व तो का अनुभव कर लेना ठाकुर का अनुभव कर लेना आ, लेकिन कल्पना करके जब इतना रस आता है आ, सर्वत्र प्रभु का अनुभव होने लग जाए अः वो जो परमहिष जी महाराज का ये छवि जो यहाँ लगी है ना, मैं यहाँ बैठे बैठे हमेशा देखता रहता हूँ अब उनका भाव देखें, महाभाव की दशा है आ, सर्वत्र आ, सर्वत्र जहां ठाकुर की अनुभूति है उनके चेहरे को छवि देखें जैसी छवि बनी हुई उसे पता लगता है किस लीला में डूबे हुए आ, उनके नेत्रों से उनकी मुख छवि से तो महापुरुष का जो रस होता है उसको दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये इससे बहुत ऊपर उठ जाते बहुत ऊपर उठ जाते हैं इसका कोई अस्तित्व तो नहीं होता है जहां एक मात्र ठाकुर की लीला सर्वोत्र दिखाई देती है भगवान की लीला दिखाई देती है तो अभिप्राय बोले तो ऐसे महापुरुषों की पहचान क्या है हमारे गुरु जी से एक बार पूछा किसी ने आ? पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज से जज स्वामी एक आश्रम में रहते थे उन्होंने पूछा वो दिल्ली हाई कोर्ट के पहले जज रहे थे बाद में सन्यास लिया था तो उन्होंने कहा कि महाराज आपसे सारे लोग इतना प्रेम करते हैं गरीब हो अमीर हो विद्वान हो ना समझ हो इसका रहस्य क्या है जानते गुरु जी ने यह नहीं कहा कि हम सबको ये रूप में परमात्मा का अनुभव करते हैं अपने मुख से कहा ही नहीं लेकिन उसको दूसरे रूप में कहा गुरुजी ने कहा हमको स्वप्न में भी याद नहीं है कि हमारे हृदय में दुनिया के किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत का उदय हुआ हो कितना सुंदर कितना महान हृदय होगा वो जो दुनिया के ये खाली भारतवर्ष के नहीं विश्व के किसी व्यक्ति के प्रति स्वप्न में भी जिसके हृदय में नफरत का उदय नहीं हुआ है वो बिना ब्रह्म के कैसे हो सकता है बिना भगवत निष्ठा के कैसे हो सकता है तो ऐसे महापुरुषों का ठाकुर की कृपा रही कि हम लोगों ने दर्शन किया है ऐसे महापुरुषों का पूज रोटी स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये ऐसे महापुरुष थे जिनको सर्वत्र ईश्वर का दर्शन होता था हर रूप में ईश्वर का दर्शन होता था बोले उनके महाराज पहचान क्या है बोले वही पहचान जो निरंतर केवल ईश्वर की के चर्चा करते हैं बाकी चर्चा नहीं करते क्यों वो जानते हैं ठाकुर ही सब जगह है ठाकुर ही करने कराने वाला है इसलिए दूसरी चर्चा जागदा करने का कोई फायदा मिलने वाला नहीं है हा? लेकिन ध्यान रखना ज्ञानी भक्ति की बात है जब वो स्तर में आ जाओगे तो अपने आप होने लग जाएगा प्रारंभ में ईमानदार रहो सेवा करो उपासना करो धीरे धीरे शनि शनि उपरमेत ऐसा नहीं होगा कि आज प्रवचन सुन लिया और जा करके बैठ गया कि अब तो हम कुछ करेंगे ही नहीं भगवानी ही सब रूप में तो क्या करना है कभी कभी आवेश हो जाता है सुन करके आवेश हो जाता है वो आपने कथा सुनी होगी ना कि किसी ने वेदांत सुन लिया कि सब रूपों में भगवान है अब एक पागल हाथी आ रहा था वो महावत ने कहा कि हट जाओ हट जाओ हट जाओ अब वो शिष्य को आवेश था सब में तो भगवान गुरुजी ने बताया सब में भगवान है तो हाथी में भगवान हाथी भी भगवान का रूप है वो नहीं हटे पागल हाथी आया उठा के उसको पटक दिया चोट लगी गुरुजी के पास आए गुरुजी से कहा आप तो कह रहे थे सब में भगवान है मैंने भगवान को देखा भगवान ने उठा के पटक दिया मेरे को गुरु बोले अभी तेरे को देखता नहीं है ना एक्चुअल देखता तो हाथी के अंदर भगवान प्रकट अभी तेरी भावना थी सुन लिया था और बोले एक दूसरा भगवान तेरे को मना कर रहा था ना कि हट जा एक भगवान पागल होके आ रहा था और दूसरा भगवान महावत के रूप में तेरे को मना कर रहा था ना कि साइड हो जाओ तो उस भगवान की बात क्यों नहीं सुना महावत भगवान की तो बात सुनना चाहिए ना नहीं सुना तो पटका गया तो कभी कभी आवेश हो जाता है हमारे महाराज्य के एक शिष्य है सेठी जी वो महाराज्य के पास एक बार गए मांडू कारिका पढ़ के और बड़े आवेश में जा करके बोले महाराज जी हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया महाराज जी लेटे हुए थे उठ के बैठे उनको तरफ देख के मुस्कराए बोले चिंता मत कर अभी कई बार होगा <laughs> अभी तो कई बार होगा ब्रह्म ज्ञान हो गया ये कोई आवेश की बात तो नहीं है ना तो अनुभूति की बात है अनुभूति जब तक नहीं होगी हा महाराज सुनाते थे उड़िया बाबा जी से ने पूछा महाराज ब्रह्म ज्ञान तो हो गया अब क्या करूं ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये प्रश्न ही नहीं, नहीं, नहीं होगा कि अब क्या करूं जहां तो कर्तृत्व तो, तो बाधित हो जाता है जहाँ शरीराध्या समाप्त हो जाता है वहां क्या करूं ये प्रश्न अगर हो रहा है मतलब ब्रह्म ज्ञान होने की भ्रांति हुई है ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ बाबा से पूछा ब्रह्म ज्ञान हो गया क्या करूँ बोले बेटा आप विवाह कर ले और क्या करेगा और तो काम हो <laughs> और काम तो हो ही गया और क्या करेगा तो ये जो महापुरुष हैं वो इसीलिए गुरु की आवश्यकता है इसलिए साधक को गुरु की आवश्यकता है क्योंकि अनेक भटकाव आते अनेक ना समझी आते ना समझी आती कई लोग कहते हैं एक व्यक्ति ने मेरे से कहा महाराज हमको एक गुरु जी ने स्वप्न में मंत्र दिया है तो अब हमको दूसरा गुरु बनाने की जरूरत है मैंने कहा भाई अगर तुम्हारा उस गुरु से इतना लगाव है कि जब चाहो वो स्वप्न में आ जाए और तुमको गाइड कर दें तब तो जरूरत नहीं है लेकिन अगर वो जब चाहो नहीं आएंगे तुमको जरूरत पड़ेगी तो पूछोगे कैसे हाँ ठीक है स्वप्न में मंत्र दे दिया अच्छा दे दिया जब करो लेकिन एक गाइडेंस के लिए कोई एक जो जीवंत महापुरुष है उसको तो जीवन में लेना पड़ेगा तो महापुरुष कैसे रहते हैं बोले यथा यथाचर कैसे रहते हैं? ऐसे रहते हैं जैसे हमारे गुरुदेव रहते थे पूज्य स्वामी अखंडा न जी महाराज ऐसी ऐसी बातों का जवाब देते थे उनके लिए वृंदावन धाम बंबई इत्यादि में कोई उस अवस्था में फर्क खत्म हो जाता है किसी प्रश्न कर दिया गुरु जी से आप इतने बड़े महात्मा हैं भगवान कृष्ण का आपको अनुभव हुआ है और आप वृंदावन छोड़ के दो दो तीन तीन महीना बंबई रहते हैं आपको वृंदावन धाम में ज्यादा रहना चाहिए तो आप बंबई क्यों रहते हैं इतना पूछने वालों का मन जानते हो गुरु ने क्या कहा गुरुजी ने कहा कि बांके बिहारी ने हमको कहा है कि तुम बंबई जाओ और बंबई के लोगों को पकड़ पकड़ के वृंदावन लाओ <laughs> इसलिए हम वृंदावन से बम्बई जाते तो ये महापुरुषों का जो जीवन है और कैसे कैसे समाधान देते हैं ये भी नहीं कहा कि हमारे लिए बम्बई वृंदावन नहीं कहा मर्यादा है ये कह दें तो लोग विरोध करेंगे अरे बंबई बंबई ये वृंदावन वृंदावन ये नहीं कहा लेकिन उनकी जो अवस्था होती है महापुरुष जहां होता है वहीं ठाकुर होते है महापुरुष जहां होता है वही तीर्थ होता है महापुरुष जहां होते हैं वही धाम बन जाता है था? इसलिए हाँ यथा थी वो कैसे आचरण उनका कैसे होता है महाराज जी का जीवन हम लोगों ने देखा है महाराज हाँ इतने बड़े बड़े लोग उनके पीछे लगे रहते थे ये कर दे वो कर दे नहीं नहीं, नहीं। रहन सहन बिल्कुल सादा और जब मस्ती में लेटते थे महाराज कमरे के अंदर जब मस्ती में लेटते थे उनका जीवन देखने लायक होता था बनियान कहीं है कटिवस्त्र कही है हाँ शरीर मोटा तगड़ा और मैंने आपको सुनाया होगा पहले एक बार बार लोग बैठे थे दर्शन के लिए महाराज जी को निकलने में दस पांच मिनट विलम्ब था लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि लष्टम पष्टम क्या होता है स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जो महाराज जी के बाद आश्रम के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा लष्टम पष्टम का अर्थ बताऊं या प्रत्यक्ष दिखाऊं लोगों को बड़ा आश्चर्य लष्टम पष्टम का प्रत्यक्ष क्या होगा बोले दिखाओ थोड़ा सा दरवाजा खोला महाराज जी अंदर लेटे हुए थे कपड़ा कहीं था बनियानी कहीं थी मस्ती में लेटे हुए थे बोले ये लष्टम पष्टम है महाराज जी की तरफ इशारा किया लोगों को लगा अपने गुरु जी को ऐसा बोल रहे महाराज जी जब बाहर आए और शिकायती राम तो बहुत होता ही है किसी ने शिकायत कर दी ओंकारानंद जी आपको लष्टम कह रहे थे महाराज बहुत हंसे महाराज बोले ओंकारानंद ने स्पष्टम स्पष्टम कहा इसमें कोई लिहाज नहीं रखा उन्होंने स्पष्टम इस, इस पर जो सच्चाई है वो बोल दिया आ, कोई बात नहीं जहां किसी घटना से प्रलय ना व्यथन तिचा जो भगवदगीता में कहा है प्रलय हो जाए तो भी उनके चित्त पर व्यथा नहीं होती है चित्त प्रभावित नहीं होता है कई जो महाराज पुस्तकीय ज्ञानी होते हैं पुस्तक वाले ज्ञानी होते हैं ना प्रोफेसर टाइप वो कहते हैं महाराज आखिर उद्विघ्न हुआ तो मन ही तो हुआ ना बुद्धि तो हुई ना हम तो दृष्टा है अरे दृष्टा और दृश्य जब तक बना हुआ है तब तक अनुभूति पूर्ण कहाँ है आ, एक बात और दूसरी बात अज्ञानी का भी जो उद्विघ्न होता है वो मन ही उद्विघ्न होता है अज्ञानी का भी कोई आत्मा उद्विघ्न नहीं होती आत्मा तो सबकी निर्विकार है निष्क्रिय है निर्विकार है शुद्ध बुद्ध पर ब्रह्म परमात्मा का रूप है उद्विग्न तो चित्त ही होता है मन ही होता है इसलिए अगर ज्ञानी का चित्त और मन भी उद्विग्न होता है तो अभी ज्ञान की पूर्णता पर वहां क्वेश्चन मार्क हमारे महाराज जी को हमने कभी नहीं देखा कैसी भी कोई घटना हो जाए कोई उद्विग कभी नहीं देखा है जीवन में कुछ भी हो जाए कैसी भी घटना हो जाए कभी नहीं देखा यथाचरते यद बुरुते बड़े बड़े विरोधी लोग आते थे बड़े बड़े महाराज हाँ शास्त्रार्थी लोग आते थे एक बार एक पंडित जी आ गए बनारस से महाराज जी विद्वानों का संतों का बहुत आदर करते थे काशी के बहुत बड़े विद्वान थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष थे अब तो उनका शरीर नहीं है तो आए महाराज जी ने उनका बड़ा सम्मान कराया सुंदर व्यवस्था की सब जगह सारे ब्रज में घूमने की व्यवस्था कराई जाने के पहले स्वामी ओंकारानंद जी से कहा कि इनको इक्कीस रुपया भेंट में विदाई में दे दो दे दिया फल की टोकरी कपड़ा और भेंट अब महाराज इतने नाराज इतने इतने बड़े विद्वान विभाग अध्यक्ष और हमारी इतनी छोटी भेंट अब ओंकारानंद जी क्या करे महाराज जी थे वहीं, मैं भी था मैं विद्यार्थी था उस समय मेरे को ध्यान नाम नहीं लूंगा तो महाराज अब uh, महाराज जी तो मुश्का बोले ओंकारन नहीं ले रहे बोले हाँ नहीं ले रहे बोले इतने हम ये भेंट हमारी कैसे हो सकती है महाराज जी बोले ओंकार रख लो वापस रख लिए शाम को उनकी ट्रेन थी सुबह ये विदाई का कार्यक्रम हुआ था शाम तक कोई गया नहीं उनको भोजन वोजन कराया गया फल की टोकरी दे दी गई शाल दे दिया गया बाकी सामान दे दिया गया भेंट वापस रख ली अब वो शाम तक जब कोई नहीं गया तो सोचे लगता वो भी नहीं मिलेगी <laughs> महाराज ऐसे विलक्षण थे बोले रख लो कोई बात नहीं हाँ बोले तो ठाकुर की लीला चलती रहती शाम को महाराज के पास आए बोले महाराज जी हमसे गलती हो गई आप जो प्रसाद दे रहे थे वही दे दो <laughs> महाराज जी ने ओंकारानंद जी से काम ओंकारानंद जी दे दो आ? अब बढ़िया हो गया तो ये महाराज जी की जीवन दूसरा होता तो टेंशन में आ जाता अरे विभागाध्यक्ष है काशी में बदनामी करेगा क्या होगा बढ़ा दो कोई बात नहीं महाराज जी का जीवन ऐसा यथा, चरत, यद कभी रोष में नहीं देखा क्रोध में नहीं देखा हाँ। कभी चित्त में विक्षेप नहीं देखा कोई भी दुर्घटना हो जाए क्या है क्यों क्योंकि सर्व रूप में हाँ। जो उन्हीं का तो जवाब था ना उन्हीं का जवाब था कि मेरे मन में स्वप्न में किसी व्यक्ति के प्रति कभी नफरत नहीं आई अच्छा बुरा कोई भी हो और अच्छे बुरे दोनों के प्रति नफरत नहीं है माने अच्छे बुरे के रूप में लीला है वास्तविक में परमात्मा की अनुभूति है महाराज जी से एक बार जज स्वामी जी ने पूछा बोले महाराज कोई ऐसा भी प्रश्न है क्या जिसका उत्तर आपको ना आता हो हाँ देखो कैसे कैसे प्रश्न कर क्या कोई ऐसा भी उन्हीं से पूछ रहे क्योंकि सारे प्रश्नों का जवाब विलक्षण देते थे गुरुजी से पूछा कोई ऐसा भी प्रश्न है जिसका उत्तर आपको ना आता हो गुरुजी तुरंत मुस्कुरा के बोले यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूं <laughs> कितनी शालीनता अगर कह देते सबका उत्तर मेरे को आता है तो लगता थोड़ा स्वाभिमान कह देते नहीं आता तो झूठ होता क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर आता था महाराज जी ने कहा यही एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकता हूँ बाकी सबका दे सकता हूं ऐसा जीवन तो यह है ज्ञानी भक्त का जीवन तो अगर आचरण से देखना है हाँ, महाराज जी कहते थे और मूल आचरण जो सन्यास का है अगर वास्तव में आपको देखना है किसी साधु के प्रति किसी साधु को अपना मार्गदर्शक बनाना है गुरु के रूप में स्वीकार करना है तो सन्यास का मूल मंत्र है कंचन कामनी कीर्ति कंचन कामनी कीर्ति के प्रति आकर्षण है तो अभी वो साधक हो सकता है वो तो सिद्ध पुरुष गुरु के रूप में नहीं हो सकता है आ? और कंचन कामनी और कीर्ति कंचन कामनी कीर्ति तो आप समझ गए ना जिसको पुत्रैष्णा लोकैष्णा वित्तष्णा शास्त्र की भाषा में बोलते जिसका सन्यास सन्यास लेते समय कर दिया जाता है भू संस्तमया भूह सं्यस्तम मया स्व संस्तमया संन्यास के समय मंत्र बोले जाते भूर भूह स्व तीनों से मैं लेता हूँ तीनों का परित्याग करता हूं सन्यास के समय ये मंत्र बोले जाते हैं अगर वो बाद में इन्हीं चीजों के लिए झगड़ा करता है तो ठीक है वो साधक हो सकता है नहीं भी हो सकता है लेकिन वो नहीं हो सकता है हा? तो पहचान आपको सबसे अच्छे क्या बता दी ठीक है आचरण में कभी दिखावा हो सकता है दंभ हो सकता है लेकिन ये चीजें तो पहचान में आ जाएंगी कंचन कामिनी और कीर्ति इनके प्रति अगर आकर्षण समाप्त हो गया है वो महापुरुष तुम्हारा सदगुरु हो सकता है और तुमको भगवान से मिला सकता है आ? लेकिन जो जानते हो, सन्यास धर्म में लिखा है सन्यास लेने के बाद सन्यासी को केवल भिक्षा मांगने का अधिकार है आहार अर्थम तो समीहित भागवत का श्लोक है सन्यास धर्म का आहार के लिए वो महाराज हाँ प्रयास कर सकता है बाकी कोई भी चीज सन्यासी को मांगने का अधिकार नहीं है आ? और भगवान का भक्त भग तो मांगेगा क्यों ठीक है जो आ जाए स्वाभाविक अच्छे काम में लगा दो नहीं आवे तो ठीक है हमारे गुरुजी ने पूज्य स्वामी ओंकारानंद जी को मेरे को बात याद आ गई आज सुबह या कल चर्चा हो रही थी कानोड़िया जी से इतना बड़ा आश्रम इतनी बड़ी संस्था हमारे गुरुजी ने जब स्वामी ओंकारानंद जी को अध्यक्ष बनाया अपने समय में उन्होंने कहा ओंकारानंद ये आश्रम पहले नहीं था पीछे एक दिन नहीं रहेगा बीच में है जितने साल है पचास साल सौ साल डेढ़ सौ साल जितने साल रहे ये बीच में दिखाई दे रहा है इश्क के लिए कभी साधुता का त्याग मत करना इश्क के लिए कभी पैसा मत मांगना हाँ। किसी श्रेष्ठ से साहूकार से याचना मत करना इसको चलाने के लिए आता जाए तो सेवा करते जाना और नहीं आवे तो गायों को खोल देना जंगल में चली जाएंगी जिसको जरूरत होगी ले जाएगा महात्माओं को कहना तुम सन्यास लिए हो भिक्षा मांगना तुम्हारा अधिकार है जाओ भिक्षा मांगो और खाओ आश्रम में व्यवस्था नहीं है बोले फिर मंदिर का क्या होगा ठाकुर जी का क्या होगा बोले ठाकुर को जाके कह देना भोग लगवाना है तो सेठ भेजो <laughs> क्या फकड़ी भोग लगवाना है तो सेठ भेजो सेठ पैसा देगा भोजन देगा तो मैं भोजन व्यवस्था कर दूंगा पहले आपको लगाऊंगा बाद में पै पाऊंगा और नहीं भेजोगे तो तुम भी बैठो हम भी बैठे हाँ कोई जरूरत नहीं मांगने की क्या यह है महापुरुष ये है हमारे गुरु जी के वाक्य हैं जो हमने सुने हा? ये है महापुरुष यह है भगवत प्राप्त महापुरुष बोले इसके लिए साधुता मत छोड़ना का साधुता को मत छोड़ना तो यथा थी पहला दूसरा प्रश्न क्या था कैसे पहचान हुए कि जिसको भगवान का अनुभव हो रहा है वो महात्मा कैसा होता है तो समझ में आया ना लगभग काफी व्याख्या इसकी हो गई है वो महात्मा कैसा होता है क्यों झुंझुनवाला जी झुंझुनवाला जी कह रहे थे बहुत कठिन है, तो मैंने कहा भाई जहां तक होगा सरल बनाने का प्रयास मैं करूंगा तो वो महात्मा कैसा होता है ये महाराज हरि नाम के योगेश्वर ने बताया तो इस प्रश्न का जवाब मेरे हिसाब से तो लगभग हो गया है और थोड़ा बहुत होगा तो कल फिर चर्चा करेंगे और अगला प्रश्न कल उठाएंगे आज का समय पूरा हो रहा है भोली वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री